गा सप्तती त्रयोदश अध्याय सुरत और वैश्य को वरदान मेधा ऋषि कहते हैं राजन इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे महाराज तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं मारकंडे जी कहते हैं मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरथ ने उन उग्र व्रत का पालन करने वाले महाभाव महर्षि को प्रणाम किया राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत क्लानी हुई महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया वे दोनों तीन वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे प्रसन्न होकर चंडिका देवी ने दर्शन देकर कहा राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो मैं संतुष्ट हूँ अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी मार्कंडे जी कहते हैं तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहमता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा देवी बोली राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर श्रावणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर्य तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा मार्कंडे जी कहते हैं इस प्रकार उन दोनों को मनोवांचित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्मले ले नामक मनु होंगे इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सामर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक तेरहवा अध्याय पूरा हुआ